श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव की वेदांत साधना श्रीमद तोतापुरी जी का आगमन गंगा सागर में स्नान तथा तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री जगन्नाथ देव के साक्षात प्रकाश के दर्शन के निमित्त उस समय मध्य भारत से यथेक्ष भ्रमण करते हुए परिवराजकाचार्य श्रीमद तोतापुरी जी बंग देश में आकर उपस्थित हुए थे पुण्य तो नर्मदा के तट पर दीर्घकाल तक एकांतवास करते हुए भजन साधन में निमग्न रहकर उन्होंने इससे पूर्व निर्विकल्प समाधि मार्ग से ब्रह्म साक्षात्कार किया था यह बात वहां के प्राचीन साधु वर्ग अभी तक कहते हैं ब्रह्मज्ञ बनने के बाद उनके मन में कुछ दिन तक यथेक्ष परिभ्रमण करने का संकल्प हुआ तथा उसकी प्रेरणा से वे पूर्व भारत में आकर तीर्थाटन करते रहे आत्माराम पुरुषों के लिए समाधि के अतिरिक्त काल में बाह्य जगत की उपलब्धि होने पर भी ब्रह्म रूप से उसका उन्हें अनुभव होता रहता है माया कल्पित जगत के अंतर्गत विशेष विशेष व्यक्ति देश काल तथा पदार्थों में न्यूनाधिक रूप से ब्रह्म के प्रकाश की उपलब्धि करते हुए वे उस समय देव स्थान, तीर्थ तथा साधु दर्शन में प्रवृत्त होते हैं अतः ब्रह्मज्ञ तोतापुरी जी के लिए तीर्थ दर्शन में प्रवृत्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है पूर्वोक्त दोनों तीर्थों का दर्शन कर भारत के वायव्य की ओर लौटते समय उनका दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ था तीन दिन से अधिक किसी जगह न ठहरने का उनका नियम था इसलिए काली मंदिर में तीन दिन रहने का ही उन्होंने निश्चय किया था उनके ज्ञान के पूर्णता संपादन तथा अपने बालक को उनके द्वारा वेदांत श्रवण कराने के लिए ही श्री जगदम्बा की प्रेरणा से उनका वहाँ आगमन हुआ था इस बात को तब तक वे हृदयंगम नहीं कर पाए थे श्री तोतापुरी जी की काली मंदिर में आकर सर्वपथम घाट पर अवस्थित विशाल चांदनी के नीचे पधारे थे श्री रामकृष्ण देव उस समय वहाँ पर अन्य मनस्क हो एक और बैठे हुए थे उनके तपोदीप्त भावोज्वल मुखमंडल पर दृष्टि पड़ते ही श्रीमद तोतापुरी जी उनकी ओर आकृष्ट हुए तथा अपने मन में उन्होंने यह अनुभव किया कि ये सामान्य पुरुष नहीं हैं वेदांत साधना के लिए इस प्रकार उत्तम अधिकारी बहुत कम देखने में आते हैं तंत्र प्राण बंग देश में वेदांत के इस प्रकार के अधिकारी विद्यमान हैं यह सोचकर वे अत्यंत विस्मित हुए तथा श्री रामकृष्ण देव को भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात स्वतः प्रेरित होकर उन्होंने पूछा तुम उत्तम अधिकारी प्रतीत हो रहे हो क्या तुम वेदांत साधना करना चाहते हो जटा जूट धारी दीर्घकाय नग्न सन्यासी के इस प्रश्न को सुनकर श्री राम कृष्णदेव ने उत्तर दिया करने न करने के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता मेरी माँ सब कुछ जानती है उनका आदेश मिलने पर कर सकता हूँ श्रीमद तोतापुरी तो फिर जाओ अपनी माँ से पूछकर मुझे जवाब दो क्योंकि दीर्घकाल तक मैं यहाँ पर नहीं ठहरूँगा श्री राम कृष्णदेव उस बात का और कोई उत्तर न देकर धीरे धीरे श्री जगदम्बा के मंदिर में उपस्थित हुए एवं भावाविष्ट हो उन्होंने श्री जगन की इस वाणी को श्रवण किया जाओ सीखो तुम्हें सिखाने के लिए सन्यासी का यहाँ आगमन हुआ है अर्थबाह्य भावाविष्ट अवस्था में हर्षोत्फुल्ल होकर तब श्री कृष्ण देव श्री तोतापुरी जी के समीप उपस्थित हुए तथा उन्होंने अपनी माँ के इस देव आदेश को उनसे निवेदित किया मंदिर में प्रतिष्ठित देवी को ही श्री राम कृष्ण देव प्रेमवश इस प्रकार मातृ संबोधन कर रहे हैं यह जानकर श्रीमद तोतापुरी जी की उनकी बाल सदृश सरलता से मुग्ध अवश्य हुए किंतु उनका यह आचरण अज्ञता व कुसंस्कार जनित है ऐसी उन्हें धारणा हुई अतः हम यह अनुभव कर सकते हैं कि इस प्रकार के सिद्धांत के फलस्वरूप उस समय उनके ओष्ठ पर करुणा तथा व्यंग मिश्रित मंद हास्य उत्पन्न हुआ होगा क्योंकि श्रीमद तोतापुरी की तीक्ष्ण बुद्धि वेदांत प्रतिपादित कर्म प्रदाता ईश्वर के अतिरिक्त और किसी देव देवी के सम्मुख सिर नहीं झुकाती थी एवं ब्रह्म ध्यान परायण संयमी साधक के लिए इस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व मात्र में श्रद्धापूर्वक विश्वास के अतिरिक्त स्वयं कृपा प्रार्थी बनकर उनकी भक्ति तथा उपासनादि करने की कोई आवश्यकता है इस बात को स्वीकार नहीं करती थी तथा त्रिगुणात्मिका ब्रह्मशक्ति माया ब्रह्ममात्र है ऐसी धारणा कर तोतापुरी उसके व्यक्तिगत अस्तित्व को मानना या उसकी प्रसन्नता के निमित्त उपासनादि करना अनावश्यक समझते थे फलतः अज्ञान के बंधन से मुक्त होने के निमित्त पुरुषार्थ के अवलंबन के सिवा साधक के लिए ईश्वर या शक्ति समन्वित ब्रह्म से याचना व सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने की मात्र भी उपयोगिता को वे हृदय से अनुभव नहीं करते थे एवं लोग भ्रांत संस्कार ऐसा किया करते हैं यह उनका मत था अस्तु उनके दीक्षा उनसे दिख, उनके दीक्षा लेकर ज्ञान मार्ग के साधन में प्रवृत्त होने पर श्री रामकृष्ण देव के हृदय के पूर्वोक्त संस्कार शीघ्र ही दूर हो जाएंगे यह सोचकर तोतापुरी जी उस समय उनसे और कुछ न कहकर अन्य बातों की चर्चा करने लगे तथा उन्होंने कहा वेदांत साधना में उपदिष्ट व प्रवृत्त होने के पूर्व उन्हें शिक्षा सूत्र त्याग कर यथा शास्त्र संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा श्री रामकृष्ण देव इस बात को स्वीकार करने में कुछ संकोच का अनुभव करते हुए बोले यदि गुप्त रूप से वह कार्य हो सकता हो तो उन्हें कुछ भी आपत्ति नहीं है किंतु प्रकट रूप से उसका आचरण कर उनकी शोक संतप्तता वृद्ध जनने के हृदय में चोट पहुंचाने के लिए वे कदापि समर्थ नहीं होंगे यह सुनकर तोतापुर उनके अभिप्राय को समझ गए और बोले ठीक है शुभ मुहूर्त उपस्थित होने पर मैं तुमको गुप्त रूप से ही दीक्षा प्रदान करूंगा। यह कहकर पंचवटी के नीचे आकर उन्होंने अपना आसन बिछाया